स्थिति प्रकरण तेईस का शरीर रूपी नगर में राज्य वर्णन आसक्ति रहित से और रूपी सुख, से सुख के उदय का वर्णन श्री वशिष्ट जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी जैसे घटोत्पत्ति रूप कार्य हो जाने पर भी कुम्हार का चक्र जब तक वेग रहता है तब तक घूमता रहता है वैसे ही जब तक प्रारब्ध का क्षय न हो जाए तब तक देह धारण व्यवहार में स्थित जीवन मुक्ति रूप उत्तम पद में वर्तमान जो जीवन मुक्त पुरुष शरीर रूपी नगरी में राज्य करता हुआ भी उसके फल से लिप्त नहीं होता क्रीडा विनोद हेतु होने के कारण उपवन के सदृश यह शरीर रूपी महापुरी उस ज्ञानी के भोग और मोक्ष के लिए है एकमात्र सुख ही इससे होता है राजधानी में रहने वाले राजा के तुल्य दुख नहीं होता श्री रामचंद्र जी ने कहा हे भगवान यह शरीर नगरी कैसे है और इसमें रहने वाला योगी एकमात्र सुख का ही भागी कैसे होता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी ज्ञानी की देह नगरी बड़ी मनोहर है सब गुणों से युक्त है अनंत विलासों से भरपूर है आत्मज्योति रूपी सूर्य से वह प्रकाशित है इसमें नेत्र रूपी में स्थित इंद्रिय रूपी दो दीपों से अन्य भुवन प्रकाशमान है भुजा रूपी रूपी सड़कों के विस्तार से पाद उपवन प्राप्त है, रोम राजी ही लताओं की झाड़ियां हैं, त्वचा तो में स्थित विविध नसों से यह व्याप्त है इसमें एडी और पैर की अंगुलियों में जंगा और उरु रूपी खंभे खड़े हैं सामुद्रिक शास्त्र में कही गई रेखाओं से विभक्त पादतल रूपी शिला की नींव से यह निर्मित है इसके बाहर त्वचारूपी सीमा भीतर रूपी सीमा बीच बीच में नसों की शाखा रूपी सीमा और हड्डियों में संधि रूपी सीमा है इन सीमाओं से, से यह मनोहर है इसमें बड़ी बड़ी जंगाओं और शरीर के मध्य भाग की संधि के अग्रभाग में उपस्तेन्द्रीय ही नगर मध्य की नदी बनाई गई है चमक रहे केशावली रूपी कांच के तुल्य नीले पत्तों से युक्त क्रीड़ा शैल से सदृश सीर मूंछ दाढ़ी और कांख के रोमों से यह व्याप्त है नील पत्तों के तुल्य भोहो से सफेद नूतन पत्तों के तुल्य ललाट से और फूलों के तुल्य ओटो से अत्यंत सुंदर मुख रूपी उद्यान से यह सुशोभित है इसमें कटाक्षरूपी कमलों से व्याप्त कपोल स्थल रूपी विशाल दो विहार स्तलिया है रूपी सरोवर में सटे हुए स्तन रूपी कमल की कलियो से यह युक्त है इसमें स्कंद रूपी क्रीड़ा शैल घन रो से आछन्न है इसमें उदर रूपी गर्त में रखे हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त अन्न ही धन अन्न धान्या आदि और वसन आभरण आदि प्रिय वस्तुए हैं उपभोग का विस्तार करने वाले जिम्हा क्षोत्र आदि सीर रूपी महल के झरोके में बैठे हुए नागरिक है विशाल और ऊपर को मुख किया हुआ जो गले का छिद्र है उसके द्वारा ऊपर को निकलता हुआ जो प्राण वायु है उसके शब्द से यह मुखरीद है हृदय में स्थित विचार रूपी जौहरियों द्वारा परीक्षा करके खरीदे गए और चक्षु आदि द्वारा प्राप्त जो शब्द आदि अर्थ है वासना रूपी उन विक्रेय वस्तुओं से यह विभूषित है इसमें प्राण रूपी नागरिक नौ दरवाजों से निरंतर संचार कर रहे हैं। मुख मुख में हाथी के दांत के एक भाग की तरह थोड़े देखे गए दांत रूपी हड्डी के टुकड़ो से यह व्याप्त है मुह में रहने वाली चारों ओर घूम रही जिव्वा रूपी काली ने इसमें भोज्य चार प्रकार के खाद्यों का आस्वाद लिया है यह रोम रूपी लंबे लंबे तृणों से आच्छादित है काणकागर ती इसमें कुआ है कटिपृष्ठ भाग रूपी श्रृंखला पर पृष्ठ रूपी विस्तीर्ण जंगल इसमें स्थित है इसमें मूत्र स्थान रूपी घटीयंत्र के प्रांत प्रदेश में गुद्वार से निकलने वाला मल रूपी कीचड़ बह रहा बहर है इसमें चित्त रूपी उद्यान भूमि में सदा खेल रही आत्म विचार रूपी पुरस्वामीनी स्थित है इसमें बुद्धि रूपी रस्सी से चपल इंद्रिय रूपी बंदर बंधे हैं। बदन रूपी उद्यान से हास्य रूपी पुष्पों के विकास से यह मनोहर है सकल सौभाग्यों से सुंदर यह देह तत्व के परम सुख और उपदेश आदि द्वारा परोपकार के के लिए लिए है, दुख के लिए नहीं है अज्ञानी की यह देह अनंत दुखों की खान है परंतु ज्ञानी की देह अनंत सुखों की खान है हे शत्रुतापन उसके नष्ट हो जाने पर ज्ञानी की एक नगण्य तुच्छ वस्तु का नाश हुआ और इसके रहने पर सब भोग मोक्ष इसीलिए भोगलिए ज्ञानी इसमें बैठकर संसार में संपूर्ण भोग और मोक्ष के लिए खूब विहार करता है इसीलिए यह ज्ञानी रथ कही गई है शब्द रस रूप रस स्पर्श गंध आदि विषय बंधु बांधव और मोक्ष इसी शरीर रूपी महानगरी से प्राप्त होते हैं इसीलिए यह ज्ञानी को लाभ देने वाली कही गई है यह सुख दुखमय क्रियाओं का झाल स्वयं धारण करती है इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी यह सर्वज्ञ के भोग और मोक्ष के उपाय भूत सब वस्तुओं का संग्रह करने में समर्थ कही गई है जैसे इंद्र अपनी नगरी में निश्चिंत होकर राज्य करता है वैसे ही उस शरीर रूपी नगरी में राज्य करता हुआ ज्ञानी निश्चिंत और स्वस्थ रहता है वह योनिगर्द में ही पराक्रम वाले काम के विषय में मन रूपी मत घोड़े को प्रेरित नहीं करता लोभ रूपी विष वृक्ष को शुल्क रूप से लेकर प्रज्ञा रूपी पुत्री को मोह धर्म आदि दुष्कुल से उत्पन्न हुए लोगों को नहीं देता अज्ञान रूपी परराष्ट्र पर, पर उसके छिद्र को नहीं देखता और वह संसार रूपी शत्रु के भय के मूल स्नेहो को उखाड़ फेंकता है कामभोग रूपी दुष्ट ग्राह से युक्त सुखलेश रूपी दुखों से रुलाने वाले इस तृष्णा नदी के प्रवाह के बड़े भारी आवर्त में बहिर्मुख होकर वह निमग्न नहीं होता वह मानस ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ होकर बाहर और भीतर परमात्मा के दर्शन से आदि भौतिक और आध्यात्मिक नदियों के संगम तीर्थों में सदा स्नान करता है जिसका ब्रह्म विचार में एक क्षण भी मन स्थिर हुआ उसने सब तीर्थ जलों में स्नान कर लिया संपूर्ण पृथ्वी का दान कर लिया हजारों यज्ञ कर लिए कर डाले दशो हजार देवताओं की पूजा की संसार ने संसार से अपने पितरों का उद्धार कर दिया और सबका पूज्य बन गया इंद्रिय रूपी सब लो, लोगों से अपात देखे जाने वाले विषयों में सुख की दृष्टि से विमुख हुआ वह ध्यान नामक अंत के भीतर नित्य सुख पूर्वक बैठा रहता है जैसे इंद्र की अमरावती नगरी सुखदायक और भोग मोक्ष प्रद है वैसे ही तत्ववित्ता की यह देह रूपी महानगरी नित्य सुख देने वाली और भोग मोक्ष प्रद है जिस बड़ी भारी देह रूपी नगरी के रहने से सब यानी लोग सब यानी भोग मोक्ष स्थित रहता है और नष्ट होने से कुछ नष्ट नहीं होता वह सुख आदि की साधन क्यों न होगी जैसे घड़े के नष्ट होने पर जिसने घटाकाश को अपने में मिला लिया ऐसे आकाश का कुछ भी नष्ट नहीं होता वैसे ही इस देह रूपी नगरी के नष्ट होने पर ज्ञानी का कुछ भी नष्ट नहीं हुआ जैसे वायु विद्यमान घड़ी का कुछ स्पर्श नहीं बस कुछ स्पर्श करता है अविद्यमान घड़ी का कुछ स्पर्श कुछ नहीं करता वैसे ही देही विद्यमान ही अपनी इस नगरी अपनी इस शरीर नगरी का कुछ स्पर्श करता है उसके अविद्यमान होने पर तो कुछ भी स्पर्श नहीं करता सर्व्यापक होकर भी इस शरीर रूपी महानगरी में स्थित हुआ आत्मारूपी पुरुष विश्व के द्वारा रचे गए विविध प्रारब्ध भोगों का भोग करके पहले से ज्ञात आत्म रूप परम पुरुषार्थ को प्राप्त होता है व्यवहार दृष्टि से कर्म करता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से कुछ न करता हुआ समस्त पदार्थों की क्रिया में उन्मुख ज्ञानी कवि व्यवहार प्राप्त संपूर्ण कार्यो को करता है अव्याहत गति यह आत्मा कवि भोग कौतुक वाले निर्मल अपने मन का विनोद करने के लिए चंचल विमान के तुल्य हृदय कमल में आरूढ़ होता है उक्त शरीर रूपी महानगरी में स्थित हुआ वह हृदय कमल में आरूढ़ होकर सदा शीतल शरीरवादी लोक मनोहर मैत्री रूपी प्रिया के साथ नित्य क्रीडा करता है जैसे चंद्रमा के दोनों बगलों में दो विशाखा ताराए चित्त चित को प्रसन्न करने वाली स्थित रहती है वैसे ही सत्यता और एकता ये दो कांताएं उसके दोनों पार्श्वों में स्थित रहती पार्श् जैसे आकाश में उदित हुआ सूर्य वन बगे, सूर्य वन बगेरे बगेरह को देखता है वैसे ही वह लताओ से वन की तरह परस्पर वेष्टित होकर स्थित हुए तथा दुख रूपी आरे से कटे काटे हुए सब पीड़ित लोगों को देखता है जिसके संपूर्ण मनोरथ चिरकाल तक पूर्ण हो गए हैं एवं सब संपत्तियों से सुंदर ज्ञानी पुरुष परिपूर्ण स्वरूप वाले चंद्रमा के समान पुनः क्षीण न होने के लिए शोभित होता है विविध भोगों का यद्यपि वह सेवन करता है तथापि वे इसके पुनर्जन्म आदि दुख के लिए नहीं होते देखिए न कालकूट भगवान श्री शंकर जी के कंठ में क्लेश देना तो दूर रहा बल्कि शोभा ही देता, शोभा ही करता है यह नश्वर है क्षणिक है यो पहले ज्ञात होकर उपभुक्त हुआ भोग तृप्तिदायक होता है शत्रुता को प्राप्त नहीं होता समाज का विघटन होने पर दूर जाने वाले समाज के नरनारी रूपी नटों के समूह की यात्रा के समान इस सुन्दर भोग्य पुत्र धन आदि की शोभा को ज्ञानी देखता है जैसे बटो ही लोगों को आवांतर ग्राम की यात्रा अतर्कित प्राप्त होती है वैसे ही अज्ञानी लोग भी व्यवहारमय क्रियाओं को अतर्कित प्राप्त हुई जानते हैं जैसे बिना किसी यत्न के बनाए हुए पर्वत वन तालाब आदि में स्थित पेड़ झाड़ी कमल आदि पदार्थों में ममता नमता न होने से उनका छेदन भेदन अपहरण आदि देखने पर भी दुख न होने के कारण उनमें आख प्रेम रहित ही गिरती है वैसे ही विद्वान पुरुष की बुद्धि भी अपने पुत्र मित्र आदि के व्यवहार कार्यो में मा में भी अनुराग रहित ही रहती है इंद्रियों को प्रारब्ध से प्राप्त हुए विषय का ही कभी वर्ण नहीं करता और अप और अप्राप्त वस्तु को प्रयत्न के साथ ग्रहण नहीं करता यानी यथा प्राप्त के उप, उपयोग से अपनी आजीविका चलाता है इस प्रकार ज्ञानी परिपूर्ण होकर स्थित रहता है जैसे पर्वत को चंचल मोर पंख के आघात नहीं कपाते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को अप्राप्त की की चिंता और प्राप्त पदार्थों की अपेक्षा विचलित नहीं करती। संपूर्ण संदेह के कारण ज्ञान के नष्ट होने से ही जिसके संपूर्ण संदेह शांत हो गए हैं, सब भोगों में मिथ्या दृष्टि होने के कारण भोग भोगने का सारा कौतुक जिससे चला गया है इस दोनों की कल्पना के हेतु स्थूल और सूक्ष्म शरीर जिसके क्षीण हो गए हैं ऐसा ज्ञानी पुरुष सम्राट की नाई विराजमान होता है जैसे अपार क्षीर सागर सागर में ही वृद्धि को प्राप्त होता है वैसे ही परिपूर्ण अपरिचिन्न आत्म ज्ञानी आत्मा में ही नहीं समाधा में आत्मा से ही वृद्धि को प्राप्त होता है जैसे शांत पुरुष मत्तों का उपहास करता है वैसे ही प्रशांत चित्त ज्ञानी पुरुष भोगों की इच्छा से दीन हीन जंतुओं की हसी करता है और दयनीय इंद्रियों की भी हसी करता है जैसे अन्य के द्वारा परित्यक्त स्त्री की इच्छा कर रहे पुरुष की प्रवृत्ति का अन्य पुरुष उपहास करता है ऐसे ही भोगों की इच्छा कर रही इंद्रियो की प्रवृत्ति का तत्वज्ञ पुरुष उपहास करता है सौम्यात्म सुख का त्याग कर विषयों की ओर दौड़े हुए मन को गजराज को अंकुश की तरह विचार से वश में लाए जो भोग तुष्णा मनोवृत्ति का भोगों में प्रसार करती है जैसे विष वृक्ष के अंकुरोद्रम का ही विनाश कर दिया जाता है वैसे ही उसका भी पहले ही नाश कर देना चाहिए पहले खूब ताड़ित हुए मन का पीछे जो थोड़ा सा सम्मान है वह भी असीम हो जाता है देखिए न ग्रीष्म ऋतु में खूब संतप्त हुए धान के पौधों के लिए साधारण सा जल भी अमृत का काम कर देता है भाव यह है कि चिरकाल तक उन्माद से लालित मन का एक बार निग्रह करने पर फिर निग्रह का त्याग करने पर ऐसा होता है चिरकाल के निग्रह से निराश किए हुए मन का बालक की नाई रूटना संभव नहीं है जैसे भरी हुई नदियों का वर्षा काल का थोड़ा सा प्रवाह सुशोभित नहीं होता वैसे ही जब तक पुरुष पीड़ित न हो तब तक उसको सम्मान या बहुमान प्रतीत नहीं होता परिपूर्ण हुआ भी प्राकृत भी प्राकृत पुरुष फिर अधिक की इच्छा करता है। संसार में भरने योग्य जलवाला समुद्र और जल चाहता ही है खूब निग्रूहित हुए मन की पीछे भिक्षा जलादि विषयों के अर्पण से थोड़ी बहुत जो लालना है उसी उसी थोड़ी बहुत लालना को क्लेश में होने के कारण बहुत मानता है बंधन से युक्त हुआ राजा एक कोर भोजन से भी संतुष्ट हो जाता है किंतु जो शत्रुओं द्वारा ग्रोहित नहीं है और आक्रांत नहीं है वह विशाल राज्य को भी अपर्याप्त मानता है हाथ को हाथ से दबाकर दांतों को दांतों से पीसकर अंगों से ही अंगों को तोड़ मरोड़कर इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे और विजय पाने के लिए प्रोत्साहित हुए विद्वान लोगों को पहले हृदय स्थित शत्रु होने के कारण इंद्रियों पर विजय अवश्य प्राप्त करना चाहिए इतने बड़े भूमंडल पर वे ही साधु चित्त वाले पुरुष धन्य है वे ही पुरुषों के बंद मोक्ष कौशलों में हैं जिन पर उनके चित्त ने विजय नहीं पाई हृदय की, की गई कुंडलाकार कल्पना से गर्विला हुआ मन रूपी अजगर जिस पुरुष का शांत हो गया है अपने स्वरूप से आविर्भूत अत्यंत निर्मल उस तत्व वित्ता प्रणाम करता हूँ तेईस समाप्त स्थिति प्रकरण चौबीसवा सर्ग इंद्रियों की प्रबलता उन पर विजय पाने के उपाय तथा उनसे प्रसाद और बोध द्वारा वासनाक्षय का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी इंद्रिय रूपी शत्रु बड़े दुर्दान्त है वेतपन अविची महारौरव रौरव संघात काल सूत्र नाम वाले महानरक रूपी साम्राज्य पर एक एक करके अभिशिक्त है मत वाले पाप रूपी हाथियों से युक्त है तथा रूपी बाण की शलाकाओं से भरपूर है जो कृतघ्न सर्वप्रथम अपने आश्रय भूत शरीर का नाश करते हैं पाप रूपी धनराशि से संपन्न वे स्वेन्द्रीय शत्रुगण अत्यंत दुर्जय अनिषि तथा निशिद्ध कर्म रूपी प्रचंड पंखों से युक्त विषय रूपी मांस के लोगी इंद्रिय रूपी गिध शरीर रूपी घोंसले को पाकर बड़ा पराक्रम दिखलाते हैं जैसे पांच यानी फंदा गज घटा का विनाश नहीं कर सकता वैसे ही जिस पुरुष ने विवेक रूपी सुत के जाल से उन चालबाज इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय पा दी है, उसके शांत आदि रूपी अंगों का वे विनाश नहीं करते। जो पुरुष विवेक रूपी धन से युक्त होकर इस शरीर रूपी निंदित नगर में आपात रमणीय विषयों में रमन करता है वे वह अन्यस्त इंद्रिय रूपी शत्रुओं से अवश होकर अभिभूत नहीं होता उस पुरुष के तुल्य वह राजा भी सुखी नहीं है जो मिट्टी से बनी हुई नगरी का सेवन करता है जैसे कि अपना शरीर रूपी नगरी का ईश्वर जिसका मन अपने आधीन है वह सुखी होता है मृण्मय और उग्र ये जो पुरी के विशेषण दिए गए हैं, वे शरीर रूपी पुरी उससे विलक्षण है अतएव उत्कृष्ट है यह बोधन करने के लिए है जिसने इंद्रिय रूपी चाकरों को आक्रांत कर लिया है तथा मन रूपी शत्रु का निग्रह कर लिया है उस पुरुष की विशुद्ध बुद्धि ऐसे बढ़ती है जैसे वसंत ऋतु में फूलों के गुच्छ बढ़ते हैं जिसके चित्त का अभिमान क्षीण हो गया है जिसने इंद्रिय रूपी शत्रुओं को निग्रहित कर लिया है उस पुरुष की भोगवासनाए हेमंत ऋतु में कमलिनी की भांति नष्ट हो जाती है अज्ञानंधकार के वेताल रूपी ये वासनाएं तभी तक पराक्रम दिखलाती है जब तक परमात्म तत्व के दृढ़ाभ्यास द्वारा यह मन विजित नहीं हुआ विवेकी पुरुष का मन ही अभिमत कार्य करने से चाकर है उत्तम कार्य का संपादन करने से मंत्री है और इंद्रियों पर आक्रमण करने से सेनापति है ऐसा मैं समझता हूँ मनीषी पुरुषों का मन ही लालन करने से स्नेह युक्त ललना है पालन करने से पवित्र पिता है तथा उत्तम विश्वास के कारण मित्र है ऐसा मैं समझता हूँ शास्त्र द्वारा दिखाई गई देवता की भावना से इनका शासन अनुलंघनीय है यो देखा गया यो देखा गया और स्नेह बुद्धि से अपने हृदय में अनुभूत पिता जैसे स्वरूप भूत अपनी देह का त्याग कर स्वपार्जित धन रूप सिद्धि देता है वैसे ही शास्त्र के ज्ञान से चिन्मात्र दृष्टि से देखा गया विवेक बुद्धि से अपने हृदय में अनुभव किया गया मन अपने स्वरूप का त्याग कर तत्व ज्ञान रूप सिद्धि देता है भाग्यवश खान में देखी गई सान की खराद से स्वच्छ की गई प्रकाशक रस से प्रक्षालन द्वारा अच्छी तरह चमकीली बनाई गई हजारों घनों को हजारों घनों के भी आघात से अभेद्य सुंदर सुत वाले सुवर्ण के हार आदि में लगाई गई मनोहर मनी जैसे हृदय में शोभित होती है वैसे ही शास्त्र दर्शित परीक्षा द्वारा अच्छी तरह देखा गया आचार्य सहाद्यायी सहाध्यायो की सहायता से आत्माभव पर्यंत ज्ञात हुआ निधिध्यासन से दृढ़ हुआ तथा पंचम आदि भूमि का भेदों में लगाया गया उत्तम मन भाषित होता है मन रूपी मंत्री शास्त्र विहित कर्मो में प्रवृत्त पुरुष के अनर्थ परंपरारूप जन्म वृक्षों का छेदक तथा निरतिश आनंद के आविर्भाव के साधन भूत साधन चतुष्ट से लेकर साक्षात्कार पर्यंत कर्मों का उपदेश करता है इस तरह है श्री रामचंद्र जी असंख्य वासना रूपी पंक से मलीन मनो मनोमनी को सिद्धि प्राप्त के लिए विवेक जल से धोकर आत्म प्रकाश से युक्त होइए। नीचे गिराने वाले राग आदि अनर्थों से परिपूर्ण भीषण भवभूमियों में विवेकहीन होकर निवास करते हुए आप साधारण प्राणी की भांति विवश होकर नीचे न गिरिए। <coughs> सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त महामोह रूपी कुहरे से पूर्ण उदित हुई इस संसार माया की महारोग की भांति आप उपेक्षा न कीजिए अर्थात उससे सावधान हो जाइए परम विवेक को प्राप्त बुद्धि से सत्य का अवलोकन कर तथा इंद्रिय रूपी शत्रुओं को अच्छी तरह जीत कर आप संसार सागर से पार हो जाइए हे श्री रामचंद्र जी असत्य इस शरीर में तथा असत्य सुख दुखों में आपको दाम व्याल कट न्याय की प्राप्ति न हो भीम भास, दृढ़ स्थिति से आप विशोकता को प्राप्त हो जाएंगे हे महामते यह दृश्यभूत देह आदि मैं हूँ इस मिथ्या अभिमान को स्वतत्व निश्चय के द्वारा अच्छी तरह दूर और जो दृश्यभूत वस्तु से अतिरिक्त प्रत्येक एकरस आत्मा वस्तु है आत्म वस्तु है उसी का अवलंबन कर तत्स्वभाव होने के कारण मनोरहित होकर गमन कीजिए पान कीजिए भोजन कीजिए यो आप बद्ध नहीं होंगे गमनादि व्यवहार करते हुए भी मुक्त ही है यह भाव है सर्ग सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण देवताओं द्वारा शंबर के सेनापतियों की हत्या दाम व्याल और कट नामक सेनापतियों की उत्पत्ति और उनसे देवताओं पर विजय पाने की आशा का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी आप में लोग विश्राम लेते हैं आप बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, कल्याण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं शम दम आदि उत्तम पदार्थों को आप अपने में प्रकाशित करने का आपका स्वभाव है इस लोक में विहार कर रहे आपका दाम व्याल कट न्याय न हो और भीमभास, भाष स्थिति से आप शोक रहित होइए श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान संसार के ताप को दूर करने वाले आपके आपने आपने ऐसा जो कहा कि तुम्हारा दाम व्याल कट न्याय न हो वह क्या है हे प्रभो, संसार ताप को दूर करने वाले आपने भीम भाष दृढ़ स्थिति से आप शोक रहित यह क्या कहा जैसे मेघ वर्षा ऋतु में मयूर को उल्लासित करता है वैसे ही इन दो कथाओं का वर्णन करने वाली तथा भवताप को दूर करने वाली अपनी उदारवाणी से शुद्ध तत्व का बोध मुझे कराइए श्री वशिष्ट जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी दाम व्याल कट न्याय को और भीम भाष दृढ़ स्थिति को आप सुनिए उन्हें सुनकर जो आपको अभिमत हो उसे कीजिए संपूर्ण आश्चर्य वस्तुओं से व, मनोहर पातालगरत में शंबर नामक दैत्यराज था उसे माया रूपी मनियों का यदि महारणव कहे तो कोई अत्युक्ति न होगी उसने आकाश में कल्पित नगरों के उद्यानों में राक्षसों से मंदिर बना रखे थे बनावटी उत्तम चंद्रमा और सूर्य से उसने अपने प्रदेश को विभूषित कर रखा था पत्थर के टुकड़ों की नाई सर्वत्र सुलभ पद्मराग आदि मनियों से वह देव पर्वत मेरू के तुल्य हो गया था असीम धन संपत्तियों के निर्माण से उसने सब दानवों को माला, माला कर दिया था घर में स्थित रत्न रूप स्त्रीओ के गान से उसने अप्सराओं की गान ध्वनि को जीत लिया था उसके क्रीडा के उपवन के वृक्ष चंद्रबिंब की कलाओं से पूर्ण थे खिले हुए नील कमल की राशियों से उसने अपने क्रीडा के घर को कामियों के लिए भयंकर बना दिया था रत्नभूत हंसों की ध्वनि से स्वर्ण कमल के सारसों का आह्वान किया था स्वर्ण वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग में कमल की कलिया गूंथ रखी थी कुंजों के वृक्षों के ऊपर से मंदार के फूल गिरते थे कैं के तुल्य अनंत दैत्यो से उसने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी बर्फ के समान ठंडी अग्नि की ज्वालाओं से उसने अपना उद्यान मंडप बना रखा था सर्वज्ञ बने हुए फूलों के बगीचों से आनंददायी नंदनवन को उसने जीत लिया था वह अपनी माया से मलयाचल के सब चंदन के वृक्षों को सांपों के साथ हरलाया था उसने उसके अंत की अंगनाएं स्वर्ण की कांति और सब लोगों की सुंदरता को नीचा दिखाने वाली थी विविध वृक्षों विविध पुष्पों की राशियों से उसके घर का आंगन घुटनों तक भरा था क्रीडा के लिए बनाए गए मिट्टी के शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण को जीत लिया था सदा ऊपर को छिटक रही जुगनों की तरह घूम रही रत्न की प्रभा रूपी तारो से उसके नगर का मध्य भाग भरपूर था सबरात्रियों में सारे पाताल में आकाश सौ चंद्रमाओं से युक्त रहता था उसका युद्ध पराक्रम ऐसा था कि उससे रचे गए प्रतिमा रूपी लोग उसके प्रबंध का गुणगान करते थे माया से रचित ऐरावत आदि गजराजों से देवताओं के ऐरावत आदि का उसने मानमर्दन कर दिया था तीनों लोकों में स्त्री हाथी घोड़े आदि में सर्वोत्कृष्ट रत्न रूप, स्त्री रत्न आदि से उसने अंत को परिपूर्ण कर दिया था वह सकल संपत्तियों से महासौभाग्यशाली था और ऐश्वर्य से प्रणाम करते थे उसके उग्र शासन को सब दैत्य सामंत नतमस्तक होकर ग्रहण करते थे उसकी महाभुजाओं के वन की छाया में सब असुर आराम से रहते थे वह सब बुद्धियों का आधार था और समस्त रत्नों के मंडल से विभूषित था दुस्सह और भीषण आकृति वाले उस दैत्य की जिसने देवताओं को नष्ट भ्रष्ट कर डाला था देवताओं का विनाश करने वाली विशाल वाहिनी थी माया बलवाले उस दैत्य के सो जाने पर और देशान्तर चले जाने पर अवसर पाकर देवताओं ने उसकी सेना को बड़े वेग से मार डाला देवताओं के द्वारा उसकी सेना का विनाश होने पर शंबरासूर ने मुंडी क्रोध द्रुम आदि सेनापतियों को अपनी सेनाओं में रक्षा के लिए नियुक्त किया भयानक देवताओं ने अवसर पाकर जैसे आकाश में स्थित बाज पक्षी व्याकुल गौर को मार डालता है वैसे ही उनको भी मार डाला। असुर श्रेष्ठ शंबर ने जैसे सागर चंचल और उग्र शब्द करने वाली तरंगों की सृष्टि करता है वैसे ही चंचल और उग्र शब्द करने वाले अन्य सेनापतियों को पुनः उत्पन्न किया देवताओं ने उन्हें भी जल्दी ही मार डाला इसके इससे उसके कोप की सीमा न रही वह देवताओं से भरे हुए स्वर्ग में देवताओं की नाश के लिए गया शंबरासूर की माया से भयभीत तो हुए देवता देवी जी के वाहन सिंह से भयभीत तो हुए मृगों की नाई स्वर्ग से भागकर सुमेरु पर्वत की झाड़ियों में छिप गए शंबरासुर ने स्वर्ग में जाकर स्वर्ग को जिसमें क्षुद्र शुद्र, शुद्र देवगण देव रो रहे थे और अपसनाओं के मुखमंडल आंसुओं से लतपत थे प्रलय काल में नष्ट भ्रष्ट हुए जगत के तुल्य शून्य देखा क्रुद्ध हुए शंबरासुर ने वहां पर इधर उधर भ्रमण किया जो रत्नाली सुंदर वस्तुएं थी, थी। उन्हें हर कर और लोकपालों की नगरी को जलाकर वह अपने स्थान को चला गया इस प्रकार देवता और दानवों के मनोमालिन्य के दुढ़ होने पर देवता स्वर्ग का परित्याग कर इधर उधर दिशाओं में छिप गए किंतु शंबरासूर जिन जिन को अपनी सेनाओं के अधिपति बनाता था उन्हें देवता बराबर तब तक ऐसा करते, करते जब तक की कुपित शंबरासुर अत्यंत उद्वेग को प्राप्त होकर त्रृणाग्नि के समान उच्छ्वास लेता हुआ त्यंत प्रज्वलित नहीं हुआ जैसे पापी पुरुष निधि को नहीं पा सकता वैसे ही बड़े प्रयत्न से तीनों लोगों को खोज कर भी वह देवताओं को न पा सका फिर तो उसने अपनी सेना की रक्षा के लिए मूर्तिमान तीन कालो की तरह उदित हुए महाबली बड़े भीषण तीन आसुरों की माया से सृष्टि की माया से बने हुए अतएव बड़े मायावी बल रूपी वृक्षों को धारण करने वाले वे भयंकर सेनापति अपने परो से क्षुब्ध हुए सेना की तरह वृक्षों को धारण करने वाले बड़े भयानक पर्वतों की तरह उत्पन्न हुए दाम यानी शत्रुओं का दमन करने वाला व्याल यानी सांप की तरह शत्रुओं को लपेटने वाला और कट यानी शत्रुओं के शस्त्रों से अपनी सेना को सुरक्षित रखने वाला इन नामों से युक्त वे जो प्राप्त हो जाए उसे करने वाले एकमात्र चेतना धर्म वाले थे प्राक्तन कर्मों का अभाव होने से वे प्राक्तन यानी पूर्व सिद्ध जीव न थे और उनकी वासनाएं थी वे भय शंका पलायन आदि विकल्पों से रहित चिन्ह मात्र के संधान के कारण देह क्रिया वाले थे ये दाम व्याल और कट स्वतंत्र जीव न थे किंतु निमित्तभूत अंतर्यामी चैतन्य से कर्म जीव रूप शंबर की कौशल रूप कर्म वासना आदि से वृद्धि को प्राप्त न हुई माया कल्पना रूप भोग सच भोग सार रहित थोड़ी सी सृष्टि संकल्प वृत्ति को लेकर आविर्भाव को प्राप्त हुए, हुए थे इंद्रजालिको द्वारा रचे गए अन्य पुरुषों की तरह स्वतंत्र कर्मों का अभाव होने, होने पर भी आविर्भाव रूप जन्म हो सकता है यह भाव है सना शून्य वे योद्धा काकतालीय न्याय की तरह अंध परंपरा से ही प्रस्तुत क्रिया का अनुवर्तन करते थे करते हैं। भाव यह है कि जब तक तक उनकी वासना वृद्धि नहीं हुई, तब तक योगियों की तरह उनका व्यवहार हुआ जैसे आधे सोए हुए बालक अपने अंगों से ही चेष्टा करते हैं, वैसे ही वासना और आत्माभिमान से रहित उन लोगों की केवल अंगों से चेष्टा हुई न तो न तो वे युद्ध के समय शत्रुओं के अभिमुख आगमन को जानते थे न विश्रांत और निशंक शत्रुओं शत्रुओं के के अकस्मात आक्रमण को जानते थे वे न भागना ही जानते थे न जीवन जानते थे न मरण जानते थे न युद्ध जानते थे और न जय पराजय जानते थे अपने प्रहार से पर्वतों को चूर चूर करने वाले वे शस्त्र प्रहार करने के लिए उद्यत अपने आगे देखे गए शत्रु सेनाओं पर केवल आक्रमण करते थे भाव है कि जाकर प्रहार करना चाहिए इस प्रकार की शंबरासूर की वासना ही उनका शरीर था सामने शत्रु को देखने के उनको ज्ञात होता था इसीलिए वे आक्रमण करते थे शंबरासुर ने अत्यंत प्रसन्न होकर ऐसा विचार किया कि माया से निर्मित दाम आदि आसुरो से सुरक्षित मेरी सेना अवश्य शत्रुओं पर विजय होगी अत्यंत बलशाली असुरों के वृक्षों से सुरक्षित मेरी यह सेना शत्रु का प्रहार होने पर भी दिग्गजों के दातों का प्रहार होने पर भी जैसे मेरू पर्वत की सुवर्णशिला स्थिर ही रहती है विचलित नहीं होती वैसे ही अत्यंत स्थिरता को प्राप्त होगी पच्चीसवा सर्ग समाप्त प्रकरण देवताओं के साथ पाताल से निकले हुए दाम, व्याल और कट आदि के गोर संग्राम का वर्णन श्री जी ने कहा हे दैत्यराज शबरासूर ने इस प्रकार विचार कर दाम व्याल और कट से अधिष्ठित देव विनाशिनी अपनी सेना को भूलोक में भेजा भीषण सिंह नाद वाले आयुधदारी दैत्यज से सागर तट की झाड़ियों से पर्वतों की कंदराओं से आशय यह है कि जहां जिसे मार्ग मिला पक्षधारी पर्वतों के आटोप से ऊपर आए धाम व्याल और कट से बलशाली हुए दानवों ने अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्यवर्ती आकाश को ठसाठस थस भर दिया जिसमें उनके मुक्कों के प्रहारों से सूर्य निस्तेज हो गया था इसके बाद मेरू पर्वत के निकुंजों से और कंदराओं से प्रलय काल की तरह क्षुध और भयंकर देवताओं के गण युद्ध के लिए उतर आए उन देव और सेनाओं का वन के मध्य में वह युद्ध अकाल में हुआ हुए दुस्सह प्रलय के समान भीषण हुआ इसके बाद कुंडलों की कांतियों के तेज से अंधकार का नाश कर चुके मस्तक प्रलय काल में नष्ट हो गए है आश्रयभूत चंद्रमा और सूर्य जिनके ऐसी दीप्तियों की तरह धड़ों से गिरने लगे प्रलय काल के वायुओं के महाप्रवाहों से पड़ी हुई दरार रूपी हंसी से युक्त तथा दुर्दान्त योद्धाओं से छेड़े गए छोड़े गए सिंहनादों से मुखरीत पर्वत कापने लगे पर्वत की शिलाओं के तुल्य शस्त्रास्त्रों के आघात से जिनकी दीवारें ढह गई थी भयभीत सिंह जिनमें विश्राम ले रहे थे ऐसे हिमालय आदि कुल पर्वतों के तटक गूंजने लगे परस्पर के प्रहारों से नष्ट हुए शस्त्रास्त्रों से निकली हुई चंचल आग की चिंगारियां प्रलय काल में आकाश से टूटे हुए तारों की तरह उड़ने लगी रक्त की राशि से पूर्ण एकमात्र सागर के तट पर बैठे हुए प्रलय काल के उत्पात भूत ताल वृक्षों के समान ऊंचे करताल बजाकर नाच रहे वे इधर उधर विलास करते थे इधर उधर फैलती हुई रुधिर की धाराओं से बादलों के समान धूली जिसमें शांत हो गई थी ऐसे आकाश में आयुधों के प्रहारों से चूर चूर किए गए मस्तकों के करोड़ों कुंडल सूर्य के आकार से युक्त हो गए थे अपने प्रहारों से हिमालय आदि पर्वतराजों को छिन्न भिन्न करने वाली प्रहार करने के लिए उखाड़े हुए कल्प वृक्षों को धारण करने वाले सूर्य के आकार के सदृश आकार वाले दैत्यों से युक्त दिशाएं ऐसी पट गई कहीं पर एक छिद्र भी दिखाई न देता था चल रही तलवार की धारों के वायु से जिनकी दीवारें गिरा दी गई थी अतएव प्रलय काल की अग्नि से तहस नहस किए गए से पर्वत धूलि के ढेर बन गए बन अश्वेघ यज्ञों से वृद्धि को प्राप्त हुए से देवता लोग भी अस्त्रों से रहित हुए असुरों के पास ऐसे आए जैसे मेघों के समीप वायु आते हैं तदनंतर जैसे बिल्लियां झपटकर बूढ़े चूहों को पकड़ती हैं, वैसे ही उन्होंने राक्षसों के ऊपर आक्रमण कर उन्हें करते जिनके बाहू रूपी वृक्षों पर शस्त्रास्त्र रूपी फुलखील रहे थे और शस्त्र रूपी पल्लव शोभित हो रहे थे ऐसे सूर और असुर वन में हिल रहे फूलों फूले हुए वृक्षों की तरह सुशोभित हुए जैसे वायु सुमेरु पर्वत पर फूलों के समूहों से वनों को भर देता है वैसे ही परस्पर के प्रति फेंके गए शस्त्र समूहों से उन लोगों ने दशो दिशाएं भर दी अंतरिक्ष और पृथ्वी के अवकाश रूपी गुलर के फल के अंदर रहने वाले महामशको, महामशकों के संग के तुल्य देवता और दानवों की सेनाओं का घोर युद्ध हुआ इसके अनंतर ऊंचे तालों के समान विशाल का योकपालों के दिग्गजों से प्रलय काल में मेघों से वृद्धि को प्राप्त हुए कोलाहल के आकार का बड़ा भीषण रन कोलाहल हुआ वह कहीं पर आकाश में अत्यंत घन होने के कारण मानो गज बनता बनाता हुआ सा कहीं पर बुट्टी में पकड़ने योग्य सा और कहीं पर जलभार से भरे हुए मेघों के उदर के समान गंभीर था रथ के ऊपर पड़ने से पीसे गए शस्त्रों से पर्वतों में शब्द करता हुआ वह कोलाहल नाचने वाले नट के समान ताल और लय के अनुसार था जिनके हृदय मारे भय के फट रहे थे ऐसे बलहीन पुरुषों के करुण क्रंदन से उसमें घर घराहट -गर, गर हो रही थी वह प्रलय काल के हेतु भूत अग्नि वायु आदि से उल्लसित होने वाले ब्रह्मा के दिन भूत सृष्टि काल के अंत में होने वाले कोलाहल की प्रतिध्वनि के तुल्य था और बारह सूर्यों के सम्मेलन से पिघल रहे सुवर्ण पर्वत के शब्द के तुल्य था ब्रह्मांड रूपी दीवार में टकराकर लौटने से बड़ा हुआ और उद्गम स्थान से भी निकलता हुआ वह कोलाहल प्राणियों से ताड़ित एवं प्राणियों के आगार भूत महा के जल प्रवाह की ध्वनि के तुल्य था जो किसी पर्वत आदि से टकराकर रुका हो और अपने उदगम स्थान से भी निकलता हो इधर उधर उड़ रहे पक्षधारी पर्वतराजों के पंखों के वायु से मानो उसमें ध्वनि हो रही थी उसने कर्ण कटु उसने कर्ण कटु शब्द प्रवाह से व्याप्त हिमालय आदि पर्वतों की कंदराओं को फूट रहे कानों की तरह बना दिया था मंदराचल से अमृत मंथन के समय अमृतोत्पत्ति होने पर अमृत के प्रति आसक्ति होने के कारण अमृतोत्पत्ति को सुन रहे देवता और आसुरो का हर्षोत्ष होने पर घंघम शब्द के सदृश ताल ठोकना आदि के शब्दों से उसने सांतो द्वीपो रूपी प्राणी निवास भूमि को व्याप्त कर रखा था क्षुब्ध हुई दोनों सेनाओं का ऐसा भीषण युद्ध हुआ की उसमें उनमें नगर ग्राम पर्वत वन और मनुष्य पीसे गए थे बड़े बड़े पर्वतों से सब दिशाएं भरी थी परस्पर तहस नहस किए गए चूरणों से आकाश का मध्य भाग भरा था भूषुंडी नामक अस्त्र समूह के शब्दों से मेरू पर्वत के सैकड़ो शिखर ढह रहे थे बाण रूपी आधी से दैत्य और देवताओं के मुख रूप कमल कट रहे थे कटे थे और दोनों सेनाओं के प्रवाह रूपी के संचार से आकाश व्याप्त था उस युद्ध में आयुध रूपी आंधी से पीसे गए वैमानिकों के समूह गिर रहे थे अस्त्र से उत्पन्न हुए जमुद्रों के जल के प्रवाह से आकाश में स्थित अमरावती आदि नगर अप्लावीत थे महावस्त्रों के महास्त्रों के संपात से तलवार शूल शक्ति आदि रूप सैकड़ों नदिया बह रही थी पर्वतों के समीप में घोर योद्धाओं के ताल ठोकने के शब्दों से ब्रह्मांड रूप मंडप कांप रहा था दैत्यों की एडियों के प्रहारों से लोकपालों के लोक गिर रहे थे और स्त्रियों के हल हल शब्द के साथ मंदिरों में कंकन बज रहे थे वह युद्ध गिर रही दैत्य सेना से उत्पन्न हुई अथाह रक्त राशि रूप जल से युक्त था उसमें खून से लतपत मनुष्यों द्वारा छोड़े गए घोर सिंहनाद से लोग इधर उधर भाग रहे थे वह लोकपालों के सेनापति रूपी कमलों में भोरे के समान कभी मरते हुए लोगों के प्राण हरने के लिए छिपे हुए और कभी युद्ध के लिए प्रकट यम के यम से युक्त था सूर और असुरों द्वारा भागने के समय किए गए प्रहारों से ताड़ित अतव फिर लौटकर प्रहार कर रहे सैन्य समूह से व्याप्त था वाले पर्वतों के आकार के आकार के के सदृश वाले पर्वतों पर्वतों से पर्वतों के गमन से हो रहे साय साय शब्द की भनभनाहटो से भीषण था तथा आयुधों के अग्रभागों से छिन्न भिन्न भयंकर दैत्य रूपी पर्वतों के झरने से झरने के सदृश रक्त प्रवाहों के से समस्त पृथ्वी सागर और पर्वत उससे लाल हो गए थे राष्ट्र नगर वनग्राम और गुफाएं सबके सब, सब नष्ट हो गए थे असंख्य सुर हाथी घोड़े और मनुष्यों के शव के शव से सब मेरु आदि पर्वत पूर्ण हो गए थे उसमें सुंदर ताल के समान ऊंचे बानों की पंक्तियां पंक्तियों से हाथी चमक रहे थे मुठियो के प्रहारों से मत्त इरावत आदि गजराजों के कुंभ स्थल पीसे गए थे प्रलय काल के तुल्य विशाल मेघ की मुसलाधार वृष्टियों से पर्वत विदीर्ण हो गए थे और बड़े भारी वज्र के गिरने से खूब पिसे गए कुलाचल पर्वत उड़ गए थे उसमें कुपित तो हुई अग्नि की जलती हुई विविध ज्वालाओं से दानव जलाये गए थे एक अंजलि पुट से लाए गए समुद्र से देवताओं द्वारा जलाई गई अग्नि राक्षसो द्वारा बुझाई गई थी प्रचंड दैत्यों द्वारा शैल शीला और बोझदार वस्तुओं के फेंकने से देवताओं द्वारा जलाई गई अग्नि रोक दी गई थी वन समूह रूप ईंधनों से सुलगाई हुई सुलगाई गई अग्नि की ज्वालाओं से पिघलाए गए पर्वत जड़मय हो गए थे उस युद्ध में कभी अस्त्रों से रचित निबिड़ अंधकार से प्रलय काल की रात्रि हो गयी थी अभी माया के सूर्य समूह से समूह के प्रकाशों से घोर अंधकार पटल नष्ट कर दिया गया था माया की अग्नि की वृष्टि से माया के कौशल से बनाए गए मेघों की वृष्टि नष्ट कर दी गई थी सितकार के साथ अग्नि उगलने वाले शस्त्रों के परस्पर संगठन की वृष्टि हो रही थी शैल वृष्टि रूपी अस्त्रों से शैल वृष्टि रूपी अस्त्रों का विलास नष्ट किया गया था निद्रास्त्र और प्रबोधास्त्रों प्रबोधास्त्रों से प्र, से के युद्ध के युद्ध से वह पूर्ण था शत्रु के नव, शत्रु के के अभिनव अभिभव रूपी अवग्रह यानी वर्ण प्रतिबंधक वायु विशेष से वह युक्त था उसमें करकटास्त्र और वृक्षास्त्र चल रहे थे जल और अग्नि के व्यामोह से वह अंधकारी तथा ब्रह्मास्त्र के युद्ध से भीषण था एवं अंधकारास्त्र और ते से कर्बुरीत था असुर और पिशाचों के अस्त्रों से उत्पन्न किए गए तोमर मुदगर मुसल आदि अस्त्रों की परंपरा से सारे आकाश में तिल रखने की भी जगह न थी शिलाओं की वृष्टि से वह छिन्न भिन्न था अग्नि की वर्षा से प्रकाशमान था अपनी पताकाओं से जिन्होंने चंद्रमा का स्पर्श कर रखा था चक्रों के चित रूपी गर्जन से युक्त रथों ने उसमें एक मुहूर्त में उदयाचल और, और अस्ताचल पर्वत को लांग दिया था वज्र के प्रहार से निरंतर महासुर मर रहे थे और शुक्राचार्य जी शुक्राचार्य जी की अमर नामक मृत संजीवनी महाविद्या से पुनः जीवन महाअसुर रहे थे कहीं पर देवताओं की सेना भाग रही थी कहीं पर विजय से देवता लोग हर्ष मना रहे थे कहीं पर इधर उधर शुभाग्रह और महाकेतु की पंक्तियों के दर्शन के लिए लोग ऊपर को गर्दन किए थे और कहीं पर उत्पातों के और मंगलों के दर्शन के लिए गर्दन ऊपर किए हुए थे पर्वत आकाश पृथ्वी और द्योलोक सहित सारा जगत ही उसमें रुधिर का समुद्र बन गया था वह युद्ध दुर्वार वैर से संपूर्ण जगत को ही फुला हुआ एकमात्र पलाश का वन बना रहा था एवं पर्वतों के सदृश असंख्य शवों से भरा महासागर था उसमें सूर्य की किरणों के प्रतिबिंब रूपी पल्लवों से दैद्यमान अपने वेग से, वेग के वायु से चंचल कंक आदि पक्षियों के पंख रूप फूलों से युक्त लोहाग्रभाग रूपी चमकीले फलवाले तालों से भी अधिक ऊंचे बाण समूह रूपी वनों से सारा आकाशमंडल व्याप्त था पर्वत के सदृश विशाल असंख्य नाच रही कबंदों की सैकड़ों बाहुओ से मेघ विमान देवता और तारे गिराए गए थे और बाण शक्ति गदा भाले पट्टीश से पर्वत आच्छ हो गए उसमें सातों लोगों से गिरे हुए दीवार के टुकड़ों सा सारा आकाश व्याप्त था कल्पकाल के भीषण मेघों के गर्जन तर्जन तुल्य निरंतर दुदु दुदु भी रही थी। इस प्रकार के शब्दों से पाताल में रहने वाले हाथी प्रतिगर्जन कर रहे थे विनायकों के द्वारा हाथों से विशाल दानव रूपी पर्वत खींचे जा रहे थे दिशाओं का विभाग करने वाले सूर्य आदि के एक दिशा में मिलने पर सिद्ध साधर और मरुदगन असुरों भयसे संत्रस्त के भय से संतरस्त अत निश्चल थे और जिन्होंने पत्थरों के टुकड़ों को चूर चूर कर दिया था प्रलय के समय को सूचित करने वाले तथा कल्प वृक्ष में रहने वाले भ्रमर कोकिल आदि की ध्वनियों को विलीन कर देने वाले प्रचंड वायु दिशाओं में बहे छब्बीसवासर्ग समाप्त